सूत्र कम होते कितने होते तेरह अच्छा अच्छा हाँ लेकर सूत्रावनाद्य धान्या खय भवत्यस्मतिवनम भवन शब्द भूधातु से ल्यूट हुआ स अधिकनाथ में होता है उत्पन्न होता है धान्या भवन का तो धान्या भवन क्षेत्र है भवन क्षेत्र खाय नाम भवनम चित्रम मुद्द शब्द से खाये हो गया आदि विधि किस सूत्र से और खस्य के सूत्र से अन्य मुद्द के आकार के लोभ किस सूत्र से होगा यस, यस मौद्गी नम बन गया मौदिनम क्या है चित्र है जिस क्षेत्र में उद्गह होता है और और हे यम क्या विग्रह होगा भवनम क्षेत्र हे ब्रि हेयम आदि से वृद्धि किस सूत्र से हुई तब तो समाचार दे तो तो तो सूत्र से।, से हुई तो वही ढक प्रत्येक है दोनों में बराबर है को ये करने के लिए सूत्र क्या है याद है ठीक होता है अयंगवीन संज्ञाया हयंगवीन शब्दबंध संज्ञा में कैसे निपातन किया है ह्यों गोदोह श्यंगुरादेशा खपात गोदोहे गोभ्य दुहियते दो दुग्ध हैो गो दो गत दिवस हो यह कत यस ह्यो गो दो शब्द को ह्योंग आदेश होगा किसी अर्थ में विकाराथे विकार के अर्थ में और खय प्रत्यय भी हो गया तो दुह्यते थे दो दोह दुहियते थी दोह बन गया घ प्रत्यय कर्मणि क्षीरम हो गया ह्यो गो दो विकार विग्रह हो गया और अर्थ में हियो गो दोह शब्द सुखो हि अंगु हो गया अरे विकाथ में खया गया तो खय का से न हो गया तदित स्वाचेत बुद्धि हयंग हियंगु के उकार कोर्ण से गुण अवाद से हयंग हयंग कौन है नवनितम ये संज्ञा है नवनीत तदस् संतम इतच तद इस अर्थ में तारकादिगण पठित शब्द से इतज प्रत्यय होगा से तारका तत्थमात तारक सभस जिसे आकाश में तारक हो तारका तारका संजाता तो तारका सो तारकाशब इतज हो जाएगा यसप हो जाएगा तारकित बन जाएगा इतज का चकार तारकित हो गया नभ आकाश पंडा संजाता से पंडा सद विवेक करने वाली बुद्धि उसे पंडा से इतज हो गया यासे चलोप हो जाएगा पंडित आकृति यम ये तारकादिगुण आकृति गण है आकृत्या गण्य ते इसी प्रकार देख करके जहाँ इतज प्रत्यय है इसी गुण का समझ लेना है प्रमाण दग्न मात्रच द्वेश दघ्न दघ्नच के दघ्न दघ्नच और मातृ कितने प्रत्यय चार हो गया दो प्रत्यहत प्रत्येह द्वे सच दघ्नच मातृ इसलिए द्वंद्व हो गया प्रथम बहुचन है द्वैसच दघ्नच तमाच प्रमाण अर्थ में तदस्य प्रमाण इस अर्थ में प्रत्यय होगा उर् प्रमाणा जाह तो जीतने जल है दि तोयस चकार है द्वयस चकार उरु उदयस दघ्नच हो जाएगा तो उरु मात्रच हो जाएगा तो उर्मात्र चकार इस संघ्यक उदघ्न उरु उद्देश जल में यदतेभ्य परिमाणे वतु क्या प्रत्यय होगा परिमाण अर्थ में किसकी शब्द से य तद यणम से तत्माणम से विग्रह होगा शब्द से वतुभ हो जाएगा यणम अस य अग्र वत्तुप हो जाएगा प्रातिवेद संज्ञा सुप धातु लोप हो जाएगा यत अग्रवध बत्तुप का पकार इस संज्ञा के उपदेश जमुनाशी वत रहेगा यग्रवत यत्ग्र यग्रवध यत् के सूत्र है आ सर्वनाम आया है या आकार हो जाएगा या वत्त बन जाएगा प्रातिवेदिक यावत तो होने पर उगित होने के कारण उगित दशा में नूम हो जाएगा और उपताद्रीर्घ हो जाएगा अत्वसंत पहले अत्वसंत से उपदाद्रीघ हो जाएगा उगी दशा में नूम हो जाएगा तो यावान बन जाएगा यावान आवान दिवचोनी क्या बनेगा यावंत उपदादी नहीं हो गया एवंतो या अवंत हो इसी प्रकार तत् परिमाण से तत् शब्द से बतुब हो जाएगा तो आ सर्वनाम हो जाएगा तवत प्रातिपद अत्संत उदाहमेज तावान्ने के बाद सुकलप होता है तकार का शायन लो है तावान् बनता है इति तावान् तत्माण अश्ति तावान्तरीणम से तावान्दम भ्या वकारस्य गस्य पूर्व सूत्र है परिमाणी बत्तुप उसकी अनुभूति है इधम शब्द से परिमाणु में बत्तुप हो जाएगा और वो घ वकार का ष्ठ अंत वकार को घ हो जाएगा आभ्याम का तो किम और इधम किम परिमाणमस्दम परिमाणमस् इस अर्थ में किम प्रथमांत से सु आगे बत्तुप प्रतिपद संज्ञा सुप धातु लोप हो जाएगा किम अग्रे वत् किम आगे वत में बतूब के वकार को घ भी हो जाएगा वह को होने पर को हो जाएगा घोगाम अगर ये आगे सूत्र लगेगा इधम शब्द के आगे हो जाएगा तो भी ऐसा हो जाएगा वकार बकार हो जाएगा इधम किमोस की दृद इधम ईश किम की इधम किम और ईश की ईश और की दृक दृश्य वस्तु पर है तो इदम ईश इदम को ईश हो जाएगा और किम को की हो जाएगा दृघ दृश्य वस्तु यहाँ वस्तु है इदम को ईश होगा और निकाल श्री सर्वदशी से इदम के स्थान पर ई हो जाएगा पूरा ई अग्र है वस्तु के व को हो गया यत ई अगर यत ये अगर ये परी क्या लो हो जाएगा प्रत्यय केवल बच जाएगा इत प्रातिपद की इत तो उगान से नुम हो जाएगा और अत दीर्घ होकर के संयात्र लोप हो जाएगा यान यान यंतो य बनेगा यान का विग्रह क्या होगा इदम परिमाणुम अश यान इसमें यान में प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है प्रकृति है इदम् इदम का क्या श्रवण होता है कुछ नहीं इदम् को क्या आदेश हो गया था इस इस का ई श्रवण होता है ना नहीं ई का भी लोप हो गया किस सूत्र से यश आगे क्या है ई आन में प्रत्यय क्या है वतुब वतुब के वाक हो गया व को हो गया घोया तो हो गया किम शब्द से किम परिमाण मस्य किम शब्द से हो जाएगा किस सूत्र से होगा किम एकदम वो गुप हो जाएगा बकार गएगा एकदम सूत्र से किम के स्थान पर हो जाएगा कि दीर्घ रसो रसो है रसोई क्या हाँ मृत्यु रसो है ऐसे दीर्घ क्या, हाँ, क्या।, क्या, तो क्या है ना हाँ हाँ इसमें भी दीर्घ क्या देखो सिद्धांत को देखो दीर्घ क्या गया इसमें ऐसी और दीर्घ क्या है दीर्घ बना है हाँ की दीर्घ ठीक है हाँ कि में दीर्घ रहेगा तो कि दीर्घ नहीं तो बनेगा जहाँ लोप हो जाएगा तो पता नहीं है कोई बात नहीं किंतु की दीर्घ में दीर्घ होगा दीर्घ रहते दीर्घ की दृश्य दिर, में ठीक है दीर्घ है हाँ की हो गया यहाँ तो ऐसे चलो पहुँचाने से कोई बात नहीं जहाँ लोप नहीं होगा दीर्घ दृश्य पर है वो की की दृश्य होता है तो हो जाएगा कियान यान और कियान हो किया संख्या अवयव तयप से तयप प्रत्योग अवय अर्थ में पंच अवय अश ये विग्रह है जिसका पांच अवय अवेव है अवयव द्रव्य है उसका अवयव पांच है तो पंच शब्द से पंचन जस तयप तयप है पर सुपधातु लोप हो जाए प्रातिपद संज्ञा होकर पंच नगर तय पंचन के नकार का लोप लो हो जाए न लोप प्रातः पद संज्ञा की सूत्र से स्वादीस पंचतय हो जाएगा नपुंसक पंचत अतभ्या तयसद से तय तय से तय प्रत्योग अयज हो जाएगा विकल्प से पहले संख्या है अवयव तयप द्वि शब्द से तयप हो गया त्रि शब्द से तयप हो जाएगा तो द्वितयम त्रितयम बनता है एक पक्ष में तय को अय हो जाएगा तय कितना तान अयच हो जाएगा सर्वादेश द्वि अयच चलो हो जाएगा द्वयम त्रि क्या अयच यशलोप हो जाएगा त्रयम बन जाएगा दब्द का क्या विग्रह होगा द्वो अवय अस्य अस्व का दीत का क्या विग्रह होगा दव अवयव का क्या विग्रह होगा तय अवयव तय अवयव य तृतीय का तृतय और तृतीय इसमें भेद है ये आगे आएगा शायद हाँ आगे आएगा नहीं आया आगे आने वाला है त्रितय त्रितय और त्रयम इसमें भेद है अर्थ में त्रयम और में अधिक अर्थ किसका है बराबर है उभा दुदातो नित्यम उभ शब्दात् तयपो अयच सात तयप को अयच हो जाएगा और आ उदात होता है तो आदि के लिए अदात है से तय तय कय हो गया यशच उभय उभौ अवयव अस् उभयम् तस्य पूरा डट में प्रत एकदश पुराण दस थे और एक आ ऐसे एकादश का पूरा हुआ तो एकादशन आम डट कृत्य से प्राभ सेपुता तो रोप न पर एकादश नगरी डट का भाया और टे से टी लो पेगा क्या रहेगा एकादश एकादश का अर्थ क्या हुआ ग्यारह ग्यारह व्यक्ति विक, है घट है तो क्या कहेंगे एकादश घटा एकादश के आगे वहाँ विसर्गी एकादश प्रथम बहुचन न है एकादश ये एकादश प्रथमाते एकादश एक वचन या बहुचन, बहुचन एकादश बहुचन इसका बनेगा बनेगा और उसका जो एकादश न है उसका बहुचन बनेगा एक वचन बनेगा बहुजन संख्यासंख्या जो संख्या ना, नांतो हो, हो। आदि में संख्या नहीं हो संख्या आदिष असंख्यादि न संख्यादि असंख्यादि आदि में संख्या नहीं हो तो मट आगम होगा डट डट मट आगम डट को मट आगम हो जाएगा आदि अंत हो को मट होगा पंचान पुरान पंचान पुराण में अलौकिक विग्रह कैसे होगा पंच पंचा पंचन आम आग्रह डट पंचान पुराण न अंत है असंख्या आदमी में कोई संख्या नहीं तो डॉट को मट हो जाएगा डॉट के के अके क्या आ जाएगा म पंचन सुपधातु लोपन पंचन आग्रह हो गया म नोप प्रादीप हो जाएगा पंचम हो जाएगा पंचान पुराण पंचम नानता नकारांत नहीं होगा तेस तो नहीं लगेगा विंशति है पुरानम तो हम हाँ विंशति में से तस् पुराने डॉट हो जाएगा डॉट होने के बाद नानता तो असंख्या मट होना चाहिए किंतु विंशति से नहीं तो नान से है मट नहीं होगा ती विंशतिर डि तो विंशति के आगे डॉट होने पर ति विंशतर विंशतर ति लुप्त षष्टियंत ती को लोप हो जाएगा विंशतर भव ती शब्द से लोप डि पर विंशति शब्द के जो भ संज्ञा होने पर डॉट क्या रहेगा ओ यशिवश्य भ संज्ञा तो ति शब्द का लोप हो जाएगा डीत प्रत्यय डट ती का लोप होने पर क्या बतेगा प्रतिपदी कंश आज्ञा प्रत्यय क्या है फिर यश लोप हो जाएगा बन जाएगा विंश क्या है विंशते है पुराणम विसवा असंख्या एकादशन एकादशन से एकादशन नकारांत है नानते एकादश एकादश नाम पुराणम एकादशान पुराण एका से एकादशन आम डट तस् डट हो गया सुपदा पर एकादशन अगर अ यहाँ होना चाहिए मठ नानता दसंख्या दे मठ नानते हैं क्या है तो को मठ होना था किंतु संख्या आदि आदि में संख्या एकादश में दस और एक, एक और दस मिलकर हुआ संख्या आदि इसलिए मठ नहीं हुआ भर ती, पहुंचने पर एकादश बन जाएगा शर्ट कति कति पे चतुरांग कति पे, चतुरां पे चतुर कितने शत तीनवा शर्ट तो है शर्ट कति कति पे चतुर जो को डॉट एस थुका डॉटी डॉट पर रहते थुका थूका रहेगा क्या हो कहाँ होगा आद्यंतु टकी तो अंत में ये विग्रह है लौक्य विग्रह अलौकिक विग्रह क्या होगा क्या स शाम अगे डट डट होने के बाद शर्ट कटिपते थुक हो जाएगा सुपधातुल हो गया के डे अग्र थुक थ हो गया स स अग्र थ्रुत हो जाएगा षठ बन जाएगा षण नाम पुराण षठ कति नाम पुराण से कति शब्द से डट डट को थुक आगम कति थ कतिपय शब्द से असंख्या अतय ज्ञापिका डट कतिपय संख्या नहीं है तो यहाँ सूत्र में जो डॉट को थूक आगम कहा गया डॉट होगा तो थूक होगा तो डॉट इससे ज्ञापित हो जाता है संख्या नहीं उनसे से डॉट हो जाएगा असं असंख्या तो ऐपी क्योंकि संख्या से ही डॉट होता है तस् पुराने संख्या अवैध तब से संख्या की अनुभूति है तो कतिपय शख्या नहीं होने पर भी डट हो जाएगा तो कतिपय से डट थूकागम कतिपय तो थ क्या बिग्रह होगा चतुर्थ विग्रह क्या होगा चतुर नाम पुरान अलोक्य विग्रह होगा चतुर चतुराम, आगे? किस से डेट होगा और उसके आगे मोटागम होगा किस सूत्र से नहीं होगा फिर क्या होगा थूक किस सूत्र से तो चतुर्थ बन गया देश स्थोपवाद तीह तस्य प्रेणे डट प्राप्त था द्वो पुराणम तो यहाँ डट नहीं होकर डट हो जाएगा तीय द्वि से तीय हो गया दि से द्वो पुराण द्वो पुराण द्विओश अग्रतीय सुपदा तो ला द्वितीय बन जाएगा द्वो पुराणों द्वितीय त्रे संप्रसारण शब्द से तीय हो जाएगा और त्रिक को संप्रसारण हो जाएगा के त्रिके को संप्रसारण से री संप्रसारण संप्रसारणा पूर्वरूप त्रि प्रत्यय तीय तृतीय तृतीय शब्द का क्या त्रयाणाम पूर्ण तृतीय तृतीय एक है दो तृतीय पहला था तृतय तृती का क्या अर्थ है वययवा अश्ती त्रितयम् और तृतीय शब्द का क्या अर्थ है पूरा दोनों में अर्थ में भेद है एक अर्थ है वेद तृतय और तृतीय दोनों का अर्थ केित अर्थ समान है द्वित और द्वितीय दोनों में समान अर्थ है न श्रोत्रिय छोधिते छंदोधित में छंद शब्द द्वितीय छंद अध्यय पढ़ता है इस अर्थ में श्रोत्रियंत्र शब्द बनता है श्रोत्रिय में छ को स्रोत्राद से किया निपातन से और घत्यय किया प्रत्यय क्या तो श्रोत्रियन में घन प्रत्यय घ को यह हो गया श्रोत्र अगर जैसे जो लोग गया श्रोत्रिय बनिया गया श्रोत्रिय नकार श्रोत्रिय दिया है स्वर के लिए नात है दिया है बनिया गया श्रोत्रिय सूत्र में श्रोत्रियंघ दिया है निपातन किया छंद शब्द को श्रोत्रादेश और गण प्रत्यय गण प्रत्यय स्वर के लिए नकारांत किया श्रोत्रिय बनिया जो वेद पढ़ता है यह वाह की है अनुभूति कहाँ से पृथ्वी वहाँ से आएगा पृथ्वी आदि जी द्वितीय तावत थम ग्रहणित लुगवा अच्छा हाँ ठीक है इसके वाह की अनुभूति तावत अनु ग्रहण में लुगवा वाह की अनुभति होने से एक पक्ष में तो स्रोत्रादेश हुआ जिस पक्ष में स्रोत्रादेश नहीं होगा चंदस अगर अन्य हो जाएगा आदि वृत्ति तदित्स चांदसा बन जाएगा क्षोत्रिय शब्द का अर्थ छांदस शब्द एक होता है चांदस शब्द अन्यत्र भी होता है छंदसी भव छांदस ये भी हो जाएगा यहाँ छांदस जो छंद अध्ययन करता है, उस है। वो क्षोत्रिय वो चांदस भी है पूर्वादिनी पूर्व पुर्वादि। शब्द से इन प्रत्यय प्रत्योग पूर्वम कृत माने न इस अर्थ में पूर्वशन हो गया पूर्वीन नकारान्तः शौच दीर्घ हो पूर्वी सपूर्वाच पूर्वेण सहेत सपूर्व उसके पूर्व में कोई शब्द हो पूर्व शब्द से तो इन्हीं है पूर्व के पहले कोई शब्द है तो भी हो जाएगा कृतम पूर्व मान न कृतपूर्व कृतपूर्व पूर्व के पहले है। कृत है कृतपूर्व शब्द से इन्हीं हो जाएगा कृतपूर्वी बन जाएगा कृतपूर्व में कृत पूर्व में सह समास हो जाएगा कृतपूर्व शब्द से इन्हीं हो जाएगा ऐसे कृतपूर्वी इष्टादिभ्यश्च इष्टादि गणपटी तन्ही प्रत्ये हो जाए इष्टम जाए। जाए। हो जाएगा चलो प्रथमाते इष्टी कैसे होगा आगे अधिती। क्या है अधित से क्या प्रत्ये होगा अलौकिक विग्रह क्या हुआ अधितम अने अलौकिक विग्रह कैसे होगा अधित अध अधितम अन प्रथमादय अधित सुप्रथमा दय अदित सुग्र हो जाएगा इन अधितम अन तो इन होने पर सुपधातु लोप होने पर लोप हो जाएगा अधिति इन शौचर्घ अधि निपातन किसको कहते निपात आया निपातन क्या है किसके मालूम है ना तू अगर यु त व क्या ये है वो है ये है त क्या वह है है ये क्या नहीं प्रा तो क्या के क्या है वो है नहीं प्रा तो क्या के स हो गया तो क्या तकार प्राथ स हो जाएगा तकार तो क्या के आगे ई है हा त तो व नहीं तो ए, पी बोलो शब्द नहीं है देख करके बोलते हो गया बोलो अभी बोलो हम्म याद है जिनका बोलो प्राथ्वी एक और किसकी याद नहीं, नहीं? बोलो ऐसे में कहानी पता नहीं क्या गया कहानी पता नहीं हुआ तो बताओ क्या पता निपातन किया परियंग और कहानी पता नहीं क्या गया में क्या नहीं पता नहीं किया स्रोत्रे स्रोत्र छो स्रोत आदेश और घन प्रत्ये निपातन कर दिया स्रोत एक साथ